अर्थापत्ति ये अनुमान में अंतर्भाव नहीं होगा व्याप्ति भी अनुय व्याप्ति मूल का अनुमान में भी नहीं व्यक्ति व्याप्ति का अनुमान में व्यक्ति अनुमान में नहीं होगा अंतर्भाव अर्थापति <ख़ागे> ये प्रमा में व्यवहार होगा ना प्रमाणों में दोनों जो प्रमा में कहेंगे क्या अर्थस्य और प्रमाण में कहेंगे बुगुदी। बुगुदी। बुगुदी। दो प्रकार की कहा कहाार्थापति अर्थात जहां हमको ये उपाद्य दिखता है अर्थात कार्य प्रत्यक्ष अनुभव होता है प्रसुतापति शब्द शब्द शब्द चाहे वैदिक हो लौकिक हो किसी प्रकार के तो में भी दो प्रसुता कर दिया अभिधान अनुपति अभिधान और अनुपति अर्थात वक्ता जो कहने के लिए चाहता है जो उसका तात्पर्य है वो अनुपति हो रहा है इसलिए पद की अध्यार कर लेगा पद का कल्पना और अभीहित तो अनुपति अर्थात जो अभिहित तो हुआ वो ज्ञान तो हो रहा है किंतु और कुछ पदार्थ चाहिए जिसके बिना ये अनुपन्न हो रहा है जैसे अदृष्ट का कल्पना किया आगे कहा कि पूर्व पक्षी न कहता है कि अर्थापति ये अनुमान में अंतर्भाव हो जाएगा सिद्धांत उसका निषेध किया तो पूर्व पक्षी कह रहा है टीका में ननु इदम् बिना इति अनुपन्नम ज्ञानम इदम अने यही अर्थापत्ति है ये ज्ञानम व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञानम एवं मैं एक पूछ रहा है यही तो व्याप्ति ज्ञान व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान है तो बंधी के बिना धूम अनुपन्न इसी प्रकार की व्यक्ति व्याप्ति ज्ञान है न अन्य है आदि अगर इसको व्यतिरिक्क व्याप्ति ही कहेंगे तस्वी तो अनुमितिम प्रति क्लिप्त कर्णत्व न इसलिए जो अर्थापति आप प्रमा कहते हैं वो तो अनुमान अनुमानपति ये तो अनुमान ज्ञान जी। तो ही हो जाएगा क्योंकि जिसको आप कर्ण कहते हैं वो तो व्यक्ति व्याप्ति हो गया तो व्यक्ति व्याप्ति ज्ञान से ये तो व्यति प्रमा ही होगा वो तो अन्यथ के व्याप्ति ज्ञान ये नहीं है और कुछ है न द्वितीय तय निरूपय तुम ये व्याप्ति ज्ञान नहीं है और क्या है इसको निरूपण आप कर नहीं पाएंगे क्या है का अर्थात इसको आप किसी प्रकार की प्रमाण गोष्ठी में डालेंगे प्रमाण कोठी में डालेंगे ननु मूल में ननु अर्थापति स्थल है इदम अने नीना अनुपन्नम इदम कहने से जो उपाध्यय जो कार्य बिना बिना से रात्रि भोजन द्रे उसके बिना इति अनुपन्नम ये करणम हो गया इति उक्तम। तत्र उत्तम तथा अनैन बिना अनुपन्नम ये करण हुआ इस करण में करण तो रहेगा करण तो हो जाएगा इदम तेन बिना अनुपन्न ये तो ये क्या चीज है किम ये क्या पदार्थ है ठीक है में वस्तु व्यतिरिक व्याप्त ज्ञान सिद्धांत कहता है ठीक है ये व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान हो क्यों पूर्व पक्षी कहता है व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान होगा तो उसे तो व्यतिरिक अनुमान ही होगा तो सिद्धांत कहता है कि तथापि तस् तथा विध अनुव्यवसाय बलात्त अनेन कल्पयामी इस प्रकार के अनुव्यवसाय होता है अनुमिनो में इस प्रकार के अनुव्यवसाय नहीं हो रहा है तथा तो विध अनुव्यवसाय बलात् अर्थापत्तीकरण तम अविरुद्धम ये अर्थापत्ति का ही करण है तस्य अनुमिति करण तम दूषितम जो पहले दूषण किया था वही अनुव्यवसाय के आधार पर दूषण किया था कल्पया ऐसे ही अनुभव हो रहा है मूल में ये मित्र के व्याप्ति ज्ञान ही है इसी को कहते हैं मूल में तद अभाव व्यापक भाव प्रतियोगित्व तद तो अभाव अर्थात कारण का अभाव जहाँ कारण का अभाव रहेगा वहाँ कार्य का अभाव होगा तो अभी रात्रि भोजन और तो कारण कौन तो हो गया रात्रि भोजन तो रात्रि भोजन।, तो भोजन अभाव व्यापक अभावीन तो अभाव उसका प्रतियोगी प्रतियोगी हो जाएगा पीनत्व तो, उसमें रहेगा प्रतियोगित्व तो। यही हो गया इदम तेन बिना अनुपन्नम इदम् तेन विना अनुपपन्नम् त अनुपन्नम तो कौन हो रहा है रात्रि भोजन बिना अनुपन्नम पिनत्व अनुपन्न में रहेगा अनुपन्न अर्थात वही पीनत्व में रहेगा पीनत्व में अर्थात यहाँ है कार्य <laughs> तद अभाव व्यापक अभाव प्रति होगी प्रतियोगी हो गया पीनत्व उसमें रहेगा प्रतियोगी तव में रहेगा वही इति अनुपन्न एवं दो अर्थापत्यो मात्र अर्थापति मानंतर सिद्ध प्रमाणांतर सिद्ध होने से व्यतिरेकी की न अनुमान्तरम तो व्यतिरिक व्याप्ति से व्यति अनुमान होता है उसको और मानेंगे नहीं टीका में एवं अर्थपतर आवश्यकता व्यतिरेको अन न कल्पनीय अर्थपत् आवश्यक है क्योंकि प्रमाण है और अनुव्यवसाय उसी मुताबिक होता है को व्यतिर नहीं माने मूल में एवं एवं अर्थपतिर्मात तो सिद्धों आगे टिका में तुदाहषु ये जो भेतरिकी का उदाहरण दिया जाता है एकागतिर गति आशंक हेतु माहरिकी अनुमान का उदाहरण जो होता है क्या में आगे देते हैं पृथ्वी इतरे यथा ये जो व्यक्ति अनुमान का उदाहरण होता है ये आप किस उपाय से अभी उसका प्रमा, प्रमा ज्ञान करवाएंगे सिद्धांत आगे टीका में कहते हैं अत अर्थापति साधको अनुव्यवसाय अर्थापत ये भी अर्थापति प्रमाण से होगा तो उसका साधक कौन है अनुव्यवसाय अर्थापतित्व का साधक हो गया अनुव्यवसाय कल्पयामि इस प्रकार की अनुमिन इस प्रकार की अनुव्यवसाय नहीं हो रहा है मूल में पृथ्वी इतरद्यो भिध्य इत्यादि गंधवत्व इतर भेद बिना अनुपन्नम इधि ज्ञान से कर्ण तो गंधवत्व इतरभेदि तो गंधवत्व अगर इतर भेद होगा तो भी गंधवत्व होगा तो इसलिए इतर बिना गंधवत्म न उपपन्नम तो गंधवत्व में अनुपन्न ये कर्ण हुआ ये अर्थापति अतः एव अनुव्यवसाय पृथ्व्याम इतर भेदम कल्पयाम तो ये ही इनका प्रमाण है इसी के आधार पर कहते हैं कि को स्वीकार नहीं करेंगे ये बहुत ज्यादा अर्थात तो वेदांत का विचार में इसको इस पक्ष को बहुत ज्यादा ग्रहण नहीं करते कि सभी प्रशांत मतलब बृहद में सर्वत्र व्यतिरिक अनुमान मतलब बहुल व्यवहार हुआ है इसलिए व्यतिरिक्त अनुमान को ये कह दिए टीकाकार कह दिए जहाँ मैत्र व्यवहार हुआ है तो अनुसार है ना इस प्रकार भी तो इस प्रकार मानते हैं अच्छा प्रमाण अथवा अनुपलब्धि परिच्छेद अनुपलब्धि को न्यायिक लोग भी स्वीकार करते हैं अभाव ज्ञान में किंतु अभाव ज्ञान में वो तो अभाव को प्रत्यक्ष मान करके इंद्रियों को करण मानते है अनुपलब्धि वहाँ सहकारी कारण मानते हैं तो वेदांति लोग अनुपलब्धि एक प्रमाणांतर है अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होगा नहीं होने का कहने का तात्पर्य है नया एक लोग कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए अर्थ न इंद्रिय से सन्निकर्ष आवश्यक है यहाँ जो अर्थ है अभाव अभाव के साथ इंद्रियों का शनिकर्ष हो नहीं पाएगा वो लोग कहेंगे विशेषणता विशेषता संबंध से होता है तो कहे इसी प्रकार की कोई संबंध तो सभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं आप खाली कह देते हैं कि भूतल में ये विशेषणता संबंध से घट रहेगा तो इस प्रकार की स्वीकार्य नहीं है तो अप्रमाण होने से प्रत्यक्ष में नहीं मानते हैं अभाव ज्ञान को ठीका में थ क्रम प्राप्त अनुपलब्धि प्रमाण निरूपण प्रतिजानित अनुपलब्धि प्रमाण उसका लक्षण कहते हैं तो, प्रत्यक्ष के लिए नया एक लोग ईश्वर प्रत्यक्ष में लक्षण लेने के लिए दूसरा एक लक्षण देते हैं ज्ञान करण को ज्ञान तो ये कही ज्ञान जहाँ करण नहीं बनेगा ज्ञान करण कहाँ कहाँ बन जाएगा अनुमिति अनु प्रत्यक्ष में ज्ञान करण नहीं है, है ना, ज्ञान करण नहीं बनेगा अनुमिति उपमिति श्राद्ध और अर्थापतिदम अनेन बिना अनुपन्न मिति ज्ञान अर्थापति भी ज्ञान करण को हो गया तो अभी कहते हैं की ज्ञान करण अजन्य अर्थात तो ज्ञान करण बोलो जो कहते हैं ये प्रत्यक्ष के लिए तो यहाँ भी वही बात है ज्ञानाकरण अजन्य किंतु ये कहते हैं अभाव अनुभव तो खाली ज्ञानाकरण अजन्य अनुभव कह देंगे तो प्रत्यक्ष भी चला जाएगा इसलिए अभाव अनुभव कहते हैं अभाव अनुभव अनुभव कहने से अगर खाली अभाव ज्ञान कह देंगे तो फिर ज्ञान कहने से अनुभव और कौन आ जाएगा स्मृति भी आ जाएगी तो स्मृति का करण हो जाएगा संस्कार तो संस्कार में चला जाएगा इसलिए कहते हैं अभाव अनुभव तो ज्ञान करण नहीं हो और अभाव का अनुभव उसका असाधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम अनुपलब्धि शब्द का अर्थ है उपलब्धि का अभाव ऐसा नहीं है उपलब्धि का अर्थ ज्ञान ज्ञान का अभाव ज्ञान का अभाव से नया अभाविक लोग हम भी तो वही कहते हैं अभी हमको घट नहीं दिख रहा है तो हमको घट ज्ञान का अभाव हो रहा है बाद में जब घट आ जाएगा हमको घट ज्ञान होगा तो घट ज्ञान होने से पहले हमको जो घट ज्ञान का अभाव हो रहा था वो किस प्रकार का अभाव चार प्रकार के अभाव से विशेष तो विशेष किस प्रकार तो अभाव चार प्रकार के है ना अभी घट नहीं है अत्यंत अभाव कह सकते हैं अथवा घट बाद में कोई रख लिया तो कहेंगे तब तक हमको घटक ज्ञान नहीं हो रहा था प्राग अभाव दोनों में से कहीं आप डाल सकते हैं तो ये जो अभाव हुआ अर्थात यहाँ ज्ञान का अभाव कहने से एक अभाव पदार्थ हो गया क्योंकि वेदांत का जो अनुपलब्धि है इसी प्रकार की अभाव पदार्थ नहीं है अनुपलब्धि का अर्थ अज्ञान ज्ञान भाव नहीं है अज्ञान अज्ञान वेदांत का मत में अभाव पदार्थ नहीं है ये भाव पदार्थ है क्योंकि अज्ञान ही जगत का कारण है ना इसलिए अज्ञान है भाव पदार्थ है अज्ञान अर्थात अनुपलब्धि हमको घटका ज्ञान का अभाव ऐसे नया कि लोग कहेंगे वेदांति कहते हैं कि हमको घटका अज्ञान हो रहा है घटका अज्ञान हो रहा है ये आपका कोरोना होता है किसके लिए कहते हैं घटा भाव के लिए घटा भाव का ज्ञान होने के लिए घट अज्ञान हमको पहले हुआ अज्ञान हमको है बोल करके पता भी चलना चाहिए कोरोना का अगर पता नहीं होगा तो फिर क्रमा कैसे आएगा इसलिए कहते हैं कि ये जो अज्ञान हुआ हमको घटक का मतलब घट अज्ञान हो रहा है ये अज्ञान साक्षी भाष्य अगर आप इस अनुपलब्धि को अगर ज्ञाना भाव मानेंगे वो एक अभाव हुआ घटा भाव का ज्ञान किससे होगा ज्ञान भाव से ये भी एक अभाव है अभाव का ज्ञान अभाव से होगा ये ज्ञाना भाव का ज्ञान कहाँ से होगा और एक अभाव मानना पड़ेगा इसे अनवस्था होगा इसलिए वैदांतिक लोग कहते हैं कि ये जो अनुपलब्धि ये अभाव पदार्थ नहीं है क्योंकि अभाव के लिए ये है अभाव ज्ञान का कारण भी अगर अभाव होगा इसका ज्ञान फिर कैसे होगा ये तो अनावस्था दोष होगा इसलिए कहते हैं कि अभाव ज्ञान का जो कारण है वो अभाव नहीं है अज्ञान है ज्ञान नहीं, जीँ। जीँ। जीँ जीँ। ये ज्ञान अभाव नहीं अज्ञान ये ज्ञान का ज्ञान कैसे होगा कहते साक्षी से होगा उनको मतलब घटका अज्ञान हो रहा है ये साक्षी क्योंकि यहाँ कोई प्रमाण के द्वारा नहीं जान रहे अज्ञान को क्योंकि अज्ञान को अगर प्रमाण के द्वारा भी जानेगा फिर विचार होगा कौन सा प्रमाण लगेगा इधर ये प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द ये सब विचार चलेगा अनुपलब्धि नहीं कह पाएंगे अनवस्था होगा इसलिए अज्ञान साक्षीभाष्य वेदांत तो तो मतलब साक्षीभाष्य है अनुपलब्धि शब्द का अर्थ है अज्ञान जो की साक्षीभाष्य साक्षीभाष्य हो। होने से हमको अज्ञान का ज्ञान हो गया होने से यह कर्ण बनेगा कहेगा कि घटाभाव घटाभाव घटा भाव का ज्ञान से उग्यान का उग्यान जो का अज्ञान हमको जो हुआ घटा घटा घट ज्ञान वो भी मतलब वो भी एक सहकारी कारण है ना घटक का अज्ञान ही क्योंकि पहले घट फिर नहीं मुझे पता नहीं पहले अज्ञान था फिर घट को देखा ये भी कारण है भी कारण है और ये भी कारण है अगर प्राग को कारण लेंगे किसका अभाव हो गया उसका कारण बनेगा का अज्ञान अज्ञान से प्राग भाव प्राग भाव से घट ज्ञान इसलिए अज्ञान घट ज्ञान के लिए सीधा कारण नहीं आया अज्ञान से प्राग भाव का ज्ञान हुआ अभाव का ज्ञान के लिए अज्ञान चाहिए अज्ञान और अभाव दो अलग अलग है अभाव आप घटका का अभाव कहेंगे ना घटज्ञान का अभाव कहेंगे आप घटज्ञान का अभाव कहेंगे घटज्ञान का अभाव के लिए आपको अज्ञान होना चाहिए कहने अज्ञान को कैसे जानेंगे साक्षी से जानेंगे साक्षी से अज्ञान अज्ञान से घट प्राग ज्ञान घटक प्राग अभाव होने से आगे घट इसलिए अज्ञान घट के प्रति सीधा नहीं आया परम्परा आया घटा भाव का ज्ञान कैसे होता है घटा भाव का ज्ञान घटा भाव का अभाव है अभाव का ज्ञान अज्ञान से होगा अज्ञान से अज्ञान से ही ज्ञान होगा किसका अभाव का ज्ञान होगा भाव का ज्ञान नहीं अज्ञान से अभाव का ज्ञान होगा अर्थात इंद्रिय से होगा या कैसे होगा अज्ञान का इस कमरे में नहीं है ज्ञान हमें किस इंद्रिय से होगा हमको अभी घटका ज्ञान हो रहा है क्या घटका अज्ञान हो रहा है हमको पता चलता है ना घटका अज्ञान हो रहा है ये जो घटका अज्ञान हमको हुआ ये करण बनेगा कौन सा प्रकार करण है इसी का नाम है अनुपलब्धि ये करण है अनुपलब्धि किसका करण है भाव के भाव के लिए कारण है ना अभाव के लिए करण अनुपलब्धि जो हमको घट का अज्ञान हुआ इससे हमको घटा भाव का ज्ञान होगा अभी ये जो अनुपलब्धि हुआ अज्ञान ये किससे ज्ञान हुआ कहीं के हमको कैसे अभी ज्ञान हो रहा है यहाँ घट नहीं है हम कहते हैं हमको घट का अज्ञान हो रहा है ये घटका अज्ञान के लिए हमको आंख खोलना मतलब हम अच्छा वो तो आगे विचार आएगा आँख खोलने से वो सब आ आगे देंगे हमको जो घटका अज्ञान हो रहा है ये साक्षी जानता है इसको जानने के लिए कोई प्रमाता का आवश्यकता नहीं है अज्ञान को जानने के लिए तो जानने से अज्ञान जो अज्ञान का ज्ञान हुआ ये जो अज्ञान है ये करण बन रहा है अभाव के ज्ञान के लिए अभाव अलग पदार्थ है अज्ञान अलग पदार्थ है अज्ञान अभाव नहीं है ये भाव पदार्थ है तो ये अज्ञान रूप का भाव पदार्थ अभाव ज्ञान के लिए कारण बनेगा ये जो अज्ञान कहते हैं यही अनुपलब्धि है अर्थात न उपलब्धि यदि अनुपलब्धि न ज्ञानम ये अज्ञानम यह अभाव नहीं है ये घट का ज्ञान तो चुकुवादी से होता है घट का अज्ञान कैसे होता है साक्षि से तो फिर हम ऐसे देखते कि भाई कुछ से कमरे में घट है क्या तो पहले तो पहले घूम के सारा हम अधिकारियों को देखते हैं हम हमको घट है का हो रहा है जब तो हम चक्ष बंद कर देंगे तब हमको घट का अज्ञान होगा नहीं होगा होगा तो उस समय हम लोग कोई तो इंद्रिय जरूरत नहीं होता है तो घट का अज्ञान हो रहा है नहीं जैसे कोई पूछता है कि कमरे में देखो घट है क्या देखते हैं। हम वहा कमरे को देखते हैं क्योंकि हमको इसे अधिकरण में कहना पड़ेगा अधिकरण को जानने के लिए वहाँ इंद्रियों की आवश्यकता होता है अभाव को जानने के लिए नहीं इसलिए वो लोग ये मुक्तावली में यहां कि योग्य अनुपलब्धि यहाँ इसका विचार लाएंगे आगे कहेंगे अभी कमरे में घट नहीं है हम कह देते घट का अभाव है किन्तु अभी कमरा अंधे हो जाएगा हम कह पाएंगे घट का अभाव है नहीं कह पाएंगे अभी जिस समय में लाइट है हम कहते हैं कि हमको घटका अज्ञान हो रहा है जिस समय में अंधेरा हो जाएगा तब हमको घटका ज्ञान होगा क्या नहीं हो। अज्ञान होगा हो। अज्ञान हो। दोनों अवस्था में हुआ अंधेरा में भी घटका अज्ञान हुआ और आलोक में भी घटका अज्ञान हुआ किंतु अंधेरा में हम घटाभाव है नहीं कह पाएंगे क्यूँ जो अनुपलब्धि हो रहा है वो योग्य नहीं है योग्य क्या है प्रतियोगी अगर होता तो दिखता प्रतियोगी प्रसंजन प्रसंजित प्रतियोगी तत्व योग्यता का लक्षण कहते हैं यह समान कहेंगे वो तो अर्थात हमको पहले अज्ञान होता है होने से ही जाकर के हम अभाव को कहते हैं वो लोग कहते हैं कि हम चक्षु से अभाव देख लेते हैं किंतु अज्ञान हमको सहकारी कारण होना चाहिए वेदांती कहते हैं कि आप सहकारी क्यों उसको मानते है उसको मुख्य मानिए इंद्रियों को और मानना क्या जरुरत है उसके लिए सब आगे विचार दिखाएंगे मतलब यहाँ तो पूर्व पक्षी नया के बनेगा अज्ञान अलग पदार्थ है तो हम घटो इत्यादि का विषय कह देते हैं जो विषय इंद्रिय इत्यादि ग्राह्य नहीं है वहां भी हमको अज्ञान हो रहा है किसी में धर्म है किसी में पाप है इसका भी तो हमको अज्ञान हो रहा है तो वो अज्ञान मतलब उसको कैसे जानेंगे और वहां अभाव का ज्ञान कैसे होगा सब अलग अलग करके ये सब दिखाएंगे किंतु अज्ञान होने पर ही अर्थात जाकर के अभाव ज्ञान होगा इसलिए वेदांति लोग इसको अनुपलब्धि को अलोकरण मानते हैं समाकरण अज्ञान से अभाव का ज्ञान होगा और अज्ञान स्वयं अभाव है नहीं, नहीं।, नहीं है, अभाव पदार्थ है ज्ञान करण अजन्य अनुभव अभाव अनुभव ज्ञान है। और जन्या। उसे जन्य नहीं है कौन है एक अनुभव है किसका अनुभव अनुभव ऐसे जो अभाव का कारण क्यों ले तो नया ही करेंगे अनुभव का कारण तो अदृष्ट भी है तो इसलिए असाधारण कारण कह दी अदृष्ट ही कहते साधारण कारण होंगे ज्ञान करण कर्मधारा ज्ञान करण अजन्य ज्ञान का करण नहीं है मतलब ज्ञानम ज्ञान करण तस्मत अजन्य बहुवी ज्ञानम एवं करण उससे अजन्य अभाव का जो अनुभव उसका असाधारण कारण अनुपलब्धि ये प्रमाण हुआ अनुमान जन्य अतिद्रिय अभाव अनुभव हेतु तो अनुमानदो अति व्याप्ति वारणा अजनयांतम पदम अजनयांतम टीका में दे दिया ज्ञान करण अजन्य अगर हम ज्ञान करण अजन्य नहीं कहेंगे अभाव अनुभव का असाधारण कारण जो धर्मा धर्मादि का अभाव ये अनुमान से ही होता है वो अनुपलब्धि से नहीं हो पाएगा क्योंकि धर्म अगर होता तो दिखता ऐसा कहो पाएंगे नहीं। वहाँ अनुपलब्धि योग्य नहीं है नहीं होने से अनुमान से ज्ञान होगा तो अनुमान जन्य जो अति अति पुण्य पाप इत्यादि उसका अभाव उस अभाव का अनुभव का हेतु होता है अनुमान वो वहां अनुपलब्धि नहीं होगा तो अनुमान जन्य अतिद्रिय अभाव अनुभव हेतु अनुमानद अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अजनयांतम अजनयांतम नहीं देंगे अभाव अनुभव असाधारण कारण होगा अभाव, अभाव किसका कहीं धर्मा धर्मादि अभाव उसका असाधारण कारण हो जाएगा अनुमान तो उसमें अतिव्याप्ति न हो जाए इसलिए ज्ञान करण अजन्य क्योंकि अनुमान जो है वो ज्ञान करण जन्य अनुमिति जो होता है धर्मा धर्मादि का अभाव इसलिए ज्ञान अजन्य कहती है असाधारण कारण क्यों कहा मूल में कहते हैं अच्छा टीका में भाव अनुभव करने चक्षुरादो अतिव्याप्ति व्याप्ति वारणा अभाव पदम मूल में कहा ज्ञान करण अजन्य अभाव अभाव नहीं कहे तो ज्ञान करण अजन्य अनुभव अनुभव अनुसार प्रत्यक्ष को भी ले लेगा ज्ञान करण अजन्य प्रत्यक्ष है तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अभाव पद अर्थात अभाव अनुभव भाव अनुभव नहीं अभिप्रेत्य इसके लिए मूल में दिया नहीं पद कृत्यो अभाव पद क्यों कहा अभिप्रत्यय मन में रख करके असाधारण पद ब्यावर्तिय माह असाधारण पद क्यों कहा मूल में कहते हैं अदृष्टादो साधारण कारण अतिव्याप्ति वारण आये अदृष्ट इत्यादि साधारण इसमें अतिव्यापति वारण करने के लिए असाधारण इति पदम टीका में न पदम विहय अनुभव पद पदा किम फल क्यों अनुभव कहें कहते अगर ज्ञान कहेंगे स्मृति भी आ जाएगा अभाव का जो स्मृति है उसका साधारण हेतु संस्कार है क्योंकि संस्कार से ही स्मृति होगा अगर आप अनुभव नहीं कहेंगे तो फिर ज्ञान करण अजन्य अभाव स्मृति का असाधारण कारण संस्कार में चला जाएगा इसलिए मूल में कहते हैं अभाव स्मृति उसका साधारण हेतु साधारण कारण संस्कार उसमें अति न हो जाए जो अनुभव पद दिया ज्ञान कहने से स्मृति में भी चला जाएगा स्मृति का कारण हुआ संस्कार तो संस्कार में अति व्याप्ति न हो तक अनुपलब्धि प्रमाण का जो घटक पद ये सब बता दिए क्यों ये इस पद कहे दोबारा देखिये अजन अर्थात ज्ञान करण अजन्य इसको नहीं कहेंगे तो अभाव अनुभव का असाधारण कारण धर्मा धर्म अभाव का असाधारण कारण कौन है अच्छा। धर्मा धर्म का अभाव ये कैसे जानेंगे अनुमान से, जाने अनुमार। अनुमार से। उसमें लक्षण चला जाएगा इसलिए ज्ञान करण अजन्य क्योंकि वो तो ज्ञान करण जन्य होता है वहाँ ज्ञान ही करण पड़ता है अच्छा अभाव पद अगर नहीं कहेंगे तो प्रत्यक्ष में जाएगा और अनुभव नहीं कह करके ज्ञान कह देंगे तो संस्कार में चला जाएगा तो ज्ञान पद से स्मृति ग्रहण हो जाएगा उसका कारण असाधारण कारण संस्कार उसमें हो जाएगी अच्छा आगे टीका मै अजनयांत से व्यर्थ्यम आसंख्य परिहर थे अजनयांत क्यूँ दिया क्यूँकी धर्माधर्मो अभाव में नहीं तो अनुमान से जो होता है उसमें चला जाएगा लक्षण अभाव अनुभव का असाधारण कारण करने से अनुमिति में अनुमान में चला जाएगा <seniors> तो कहते हैं कि वो अनुमान में क्यों जाएगा क्योंकि आप धर्म धर्म अभाव का ज्ञान वेदांतिक कहता है कि अनुपलब्धि से नहीं होता है अनुमान से होता है तो अनुमान से होने से आप अगर अजन्य तो तो नहीं कहेंगे ये लक्षण अभाव अनुभव का असाधारण कारण अनुमान है धर्मा धर्म अभाव का असाधारण कारण तो किंतु आप लक्षण कर रहे हैं अनुपलब्धि तो नहीं कहेंगे तो अभाव अनुभव असाधारण कारण अनुपलब्धि भी है अनुमान भी है दोनों है इस अंश नहीं कहेंगे तो अनुमान में चला जाएगा इसलिए आप अजनयांत अंश कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है कि आप अभाव ज्ञान कुछ अनुमान से मानते हैं कुछ अनुपलब्धि से मानते है और दोनों को अनुपलब्धि से मान लीजिए आपको अजन तो कहने का जरूरत नहीं कि अनुमान आवश्यक नहीं है इसको कहते हैं न चाह अतिद्रिय अभाव अनुमिति स्थले अतिद्रिय पदार्थ कौन है धर्माधर्म उसका अनुमिति स्थल में भी अनुपलब्धि एवं अभाव गृहतम अनुपलब्धिया एवं अभाव गृहतम अनुपलब्धि ही कारण मान लीजिए तो क्यों मानेगे कहते विशेष अभाव अभाव चाहे धर्माधर्म का अभाव हो घटपट का अभाव हो तो अभाव ही है विशेष अभाव इतनी सिद्धांत कहता हेतु अच्छा हे देता है सिद्धांत टीका में अभाव ग्राहक योग्य अनुपलब्ध अभाव अनुमिति स्थले अभाव अभाव जहां हम अनुमान से जानते हैं अभाव अनुमिति करते हैं वहां अभाव का जो ग्राहक है योग्य अनुपलब्धि वहां वह नहीं है धर्माधर्म का अभाव का जब हम अनुमित करते हैं वहाँ हमको योग्य अनुपलब्धि नहीं है अनुपलब्धि धर्मा धर्माधर्म अभाव का अनुपलब्धि तो हो रहा है किंतु योग्य नहीं यदि श्यात तरी दृश्यत तो ऐसा नहीं कर तो योग्य नहीं होने से वहाँ हम अनुपलब्धि प्रमाण नहीं लगा पाते हैं मूल में धर्म धर्मादि अनुपलब्धि सत्वी धर्म अधर्म इसका अनुपलब्धि हो रहा है होने पर भी तद अभाव अनिश्चय है नहीं उसका अभाव निश्चय नहीं हो पा रहे क्यों योग्य अनुपलब्ध अनुपलब्धेर एवं अभाव ग्राहकत्व अगर योग्य अनुपलब्धि है तभी अभाव का ग्राहक बनेगा तो योग्य अनुपलब्धि करण अभाव हो गया प्रमा क्योंकि अभाव का ग्राहक तो अज्ञान करण होता है अभाव प्रमा होता है अभाव का प्रमा होता है योग्य अनुपलब्धेर एवं अभाव ग्राहकत्व अभी योग्य अनुपलब्धि इसमें क्या समास कहेंगे योग्य अनुपलब्धि तो कहने से योग्य प्रतियोगी ना योग्य प्रतियोगी का अनुपलब्धि इस प्रकार नहीं है क्या क्या सब हो सकता है कहेंगे अथवा योग्य अनुपलब्धि योग्य कहने से किसको लेगा प्रतियोगी का ना अनुयोगिक अनुयोगिक योग्य भूतले अनुपलब्धि अथवा योग्य घटस्य अनुपलब्धि तब आप कहेंगे योग्य कहेंगे सप्तमी कहेंगे षी कहेंगे ये दोनों पक्ष को लेकर के दिखा है ठष्ठी सप्तमी सम्भवात उभयत्र पूर्व पक्षी कहेगा षी लेंगे सप्तमी लेंगे दोनों में तो दोष है मूल में नु केयम योग्या प्रतियोगिने उत योग्य अधिकरण प्रतियोगी अनुपलब्धि आप अनुगो योग्य कहेंगे अथवा प्रतियोगी को योग्य कहेंगे नाद्य आद्य में किसको योग्य मानना पड़ता है प्रतियोग, प्रतियोगी को जी। प्रतियोगी को योग्य नहीं कह पाएंगे स्तंभे पिशाचादी भेदक्ष प्रतियोगी योग्य होगा तो अनुपलब्धि को योग्य कहेंगे पिशाच का अभाव प्रतियोगी कौन है पिशाच अभी पिशाच योग्य है नहीं।, नहीं है अगर आप कहेंगे कि प्रतियोगी योग्य होने से अभाव का ज्ञान होगा तब हम जो कहते हैं कि स्तंभ पिशाचादि भेद इसको इसका स्वरूप कैसा हम कहेंगे शब्द से पिशाच। स्तभ पिशाचो न इस प्रकार कहेंगे तो स्तम्भ में जो पिशाच का भेद का ज्ञान होता है ये प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है नहीं। ना, तो, तो यह ये होता है किंतु किन्तु भूतले पिशाचो न इस प्रकार कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे ये पिशाच अगर होता दिख जाता क्या नहीं दिखता है अन्य के लिए अनुयोगी योग्य होना चाहिए अत्यंत अभाव के लिए प्रतियोगी योग्य होना चाहिए तो यहाँ कहते हैं स्तंभे पिशाच भेद ये प्रत्यक्ष होता है क्योंकि स्तंभ प्रत्यक्ष होता है अनुयोगी प्रत्यक्ष होने से अन्य अभाव प्रत्यक्ष हो जाता है तो स्तंभ पिशाचाधि भेद अगर आप कहेंगे कि प्रतियोगी योग्य होना चाहिए तब स्तंभ पिशाच भेद यहाँ प्रतियोगी योग्य नहीं है अनुयोगी योग्य है अनुयोगी योग्य होने से भेद का प्रत्यक्ष होता है अगर आप कहेंगे कि प्रतियोगी योग्य होना चाहिए तब ये भेद का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो भेद से अप्रत्यक्ष है तो ये दोष आएगा यहां भी सप्तम ले, ले स्तंबे स्तंबे पिशाच वे अनुगी अनुगी रहे हैं, ऐसे। भेद। मतलब में अभाव? जी। तो ये अनुयोगी में जब अभाव कहते हैं स्तंभे स्तंभ पिशाचादी अत्यंत अभाव नहीं कर करे इसलिए आगे शब्द दे दिया भेद भेद कहने से अगर भेद नहीं कहते स्तंभ पिशाचादी भेद ये संभव अत्यंत अभाव को भी ले लेता किंतु भेद कह दिया घटे पटस्य भेद अगर घटे पटा पटाभाव कह देंगे तो आप अत्यंता भाव को कह सकते हैं घटे तो पटस्य भेद कह दिया।, दिया, तो दिया तो कह दिया ना भेद तो अन्य भाव है कह दिया। तो अन्य अभाव के लिए अनुयोगी योग्य होना चाहिए स्तंभ यहाँ योग्य है तो इसलिए इसका प्रत्यक्ष तो होता है किंतु अगर आप योग्य अनुपलब्धि से योग्य का तो प्रतियोगी ले लेंगे तब तो यहाँ प्रतियोगी पिशाच है वो योग्य नहीं है तो फिर ये भेद का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए यह आपत्ति हो जाएगा अर्थात अधिकरण योग्य होना चाहिए अधिकरण योग्य होने से अभाव का प्रत्यक्ष हो जाएगा ऐसा अगर आप कहेंगे तो आत्मनि निक मत में आत्मा प्रत्यक्ष है अधिकरण प्रत्यक्ष हो गया उसमें धर्मा धर्मादि अभाव ये भी प्रत्यक्ष हो जाए क्योंकि योग्य अनुपलब्धि योग्य आत्मनि आत्मा योग्य है उसमें अनुपलब्धि धर्म धर्म का अनुपलब्धि okay. तो अगर आप कहेंगे कि अधिकरण योग्य होना चाहिए तब तो आत्मा में धर्मा धर्म का अभाव ये भी प्रत्यक्ष हो जाए okay. तो वहा प्रतियोगी योग्य नहीं है okay. किंतु अनुयोगी तो योग्य है आप योग्य अनुपलब्धि कहेंगे तो यहाँ ये प्रत्यक्ष हो जाए ये दोनों दोष होगा इसलिए आप ष्ठी भी नहीं कह पाएंगे सप्तमी भी नहीं कह पाएंगे तो नहीं होने से इति चेत सिद्धांत कहता कि न टीका में कर्मधारा सामस आश्रित पर सिद्धांत कहते हैं योग्या चौपलब्धि में अनुपलब्धिश्च इति कर्मधारा आश्रय अर्थात अनुपलब्धि योग्या अभी योग्यता किस में रहेगी <laughs> अनुपलब्धि में आगे कहते हैं अनुपलब्धेर योग्यता चीका में अनुपलबि योग्यम किम अनुपलब्धि में जो रहेगा वो क्या है? मूल में कहते हैं तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगी कत्वम तर्कित आरोपित प्रतियोगी सत्व प्रतियोगी जैसे हम कहते हैं कि अभी हमको भूतल में घटाभाव हो रहा है प्रतियोगी हो जाएगा अगर सब टीका में दिया है तो घट प्रतियोगी का सत्व अर्थात तो घट क्योंकि तर्कित तो कहते हैं यदि घट तो अभी प्रतियोगी सत्व इससे प्रसंजित हुआ यदि घटे उपलब्धि तो ये जो प्रसंजित हो गया उपलब्धि उपलब्धि प्रतियोगी है जिसका घट प्रतियोगी किसका है उपलब्धि तो तो का ऐसे उपलब्धि प्रतियोगी किसका होगा अनुपलब्धि का वेदांत मत में अनुपलब्धि का जी। तो तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित तर्कित आरोपित प्रतियोगी अर्थात अभाव से प्रतियोगी जिसका अभाव आप कहते हैं प्रतियोगी का सत्व प्रतियोगी अर्थात यदि घट क्योंकि तर्कित कहते हैं उसे प्रसंजित हो गया प्रतियोगी यश्य तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगी यश तो प्रतियोगी प्रसंजित हो गया उपलब्धि उपलब्धि प्रतियोगी है जिसका अनुपलब्ध तो अनुपलब्धे उसमें रहेगा प्रतियोगिक यही अनुपलब्धि में योग्यता ये अनुपलब्धि में रहेगा तर्कितम यद प्रतियोगी सत्व तेना प्रसंजितम यद प्रतियोगी यश टीका में देते हैं घट अच्छा मूल में दे हैं दे अभाव गृहते अब जो अभाव यहाँ ग्रहण कर रहे हैं तस्य यह प्रतियोगी घटा भाव अगर ग्रहण कर रहे हैं प्रतियोगी कौन हो जाएगा घट तस् सत्व न क्योंकि लक्षण है प्रतियोगी सत्व घट सत्व न कहा कहते हैं अधिकरण तर्कित है न घटत्व अर्थात घट लाके रख देना नहीं तर्कित है न यदि तर्कित है प्रसंजन योग्यम आपादन योग्यम प्रसंजन योग्यम अभी घटक को अगर हम वहाँ उपलब्ध मतलब तर्कित आरोप कर दिए उससे प्रसंजन योग्यम प्रसंजन योग्यम अर्थात उसका अर्थ कहते हैं आपादन योग्यम यदि घट सियात तरी हम किसका आपादन कर पाएंगे उपलब्धि तो आपादन योग्यम हो गया उपलब्धि प्रतियोगी प्रतिपलब्धि स्वरूपम आपादन योग्यम आगे कर्मधार है मतलब समानक है योगी उपलब्धिस्वरूप युद्ध प्रतिब्धिस्वरूप ये युपलम्ब से ठीक है करना है उपलम्य दिखता है ना न उपलम्भ से अनुपल है ना नुपलब से तद अनुपलब्धेर योग्य अनुपलभ करना है उपलम्भ का अभाव उपलब्ध्य अनुपलभ्य अनुपलभ्य शब्द यहाँ नहीं है ना अपलम्भ भावो में होता है भावों में घय होने से लभश अनुम हो गया उपलम्ब यहाँ अनुपलम्ब होता है तो अनुपलब्धि अगर तीन करेंगे तो अनुपलब्धि अगर करेंगे तो अनुपल्भ जैसे फिर अनुपलब्ध रहा है। कैसे अनुपलब्धि तद अनुपलब तद अनुपलब्धे योग्यत्म वो अनुपलब्धि का योग्य अनुपल्भ अनुपल्भ होना चाहिए जिसका अभाव ग्रहण किया जाता है उसका जो प्रतियोगी प्रतियोगी सत्वेन अर्थात तो तर्कित आरोपे न प्रतियोगी का आरोप के द्वारा प्रसंजन योग्य प्रसंजन योग्य अर्थात तो आपादन योग्य कौन आपादन योग्य तो प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूप ये अभी आपादन योग्य हो गया ये जो प्रतियोगी हो गया ये किसका प्रतियोगी हो गया यश अनुपल्ब से प्रतियोगी स्वरूपम अपादन योग्यम तद् तद वो कौन है अनुपलब्धि जिसका प्रतियोगी का अपादन योग्य हो जाएगा पहले कह दिया प्रसंजन योग्यम का अर्थ अपादन योग्यम आपादन योग्यम क्यों है कहते हैं यथ प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम ये जो तो प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूप हुआ ये जो प्रतियोगी उपलब्धि हुआ उपलब्धि किसका प्रतियोगी हुआ यत प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम प्रतियोगी उपलब्धि का बीच में कर्मधारय धारा है आपादन योग्यम यथ इस प्रकार के को यत को पूर्व में ले लीजिए आपादन योग्यम यत कौन कहते हैं प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम प्रतियोगी ही उपलब्धि है क्योंकि आपादन योग्य है उपलब्धि आपादन योग्यम यद उपलब्धि ये उपलब्धि क्या है प्रतियोगी है प्रतियोगी आगे दिया यश अनुपलब इस प्रकार की अनुटना है प्रसंजन योग्यम का अर्थ आपादन योग्यम आपादन योग्यम क्या है उपलब्धि स्वरूपम यद उपलब्धि स्वरूपम ये यद उपलब्धि स्वरूपम प्रतियोगी यश त होने से तद अनुपलब्धेर योग्यम जहा ऐसा घटना घटेगा अर्थात प्रतियोगी तत्व का आपादन करने से अगर उपलब्धि आपादन योग्य हो जाएगा तो ऐसा अगर हो जाएगा तद अनुपलब योग्यत्म अनुपलब्धि में योग्यत्म हो ये अनुपलब्धि तो पर्याय है पर और तीन ये परीका में घट सियादी तर्कित है न प्रतियोगी सत्व घट सियात प्रतियोगी का सत्व हमले उसके द्वारा तरही उपलब्धियत प्रसंज करते हैं तो प्रसंजित क्या प्रसंजित अच्छा यह दे दिया घटोपलम्ब लक्षण लंब दे दिया घटोपलम्भ लक्षण प्रतियोगी घट का उपलब्धि यही प्रतियोगी हो गया यश्य अनुपलम्भ से प्रतियोगी मतलब तो टीकाकार थोड़ा मूल पंक्ति को और स्पष्ट कर देते हैं उपलब्धलक्षण प्रतियोगी अर्थात उपलब्धि ही प्रतियोगी किसका प्रतियोगी से अपलंभ का ही प्रतिगि है तोय प्रतिव प्रति कहुवृद्ध इति अभिप्रेत्य एकदर्थ आह एकदम अर्थात ये लक्षण कहते हैं अर्थात इसका अर्थ हो गया यदि सैत उपलत तो यदि सै प्रतियोगी का प्रसंजन कर दिया उसे प्रसंजित हो गया उपलब्धि है तो उपलब्धि प्रसंजित हो गया ये उपलब्धि जिसका प्रतियोगी है तब तत्व ये हो गया योग्यत्वम, तथा योग्यता अनुपलब्धि में योग्यता है। अजय तक श्रो वे ईश्वर गुराज गुरो नम्बर दक्षिण